वीर व्रतधारी बने निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें क्योंकि सबकी गहराई में तो ही तो, तो है ईर्षा कभी है, भी हम किसी से भूल कर भी ना करें सत्य बोले झूठ त्यागे मिल आपस में करें दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे कैसा यश गाय तू चैतन्य है तू ज्ञान स्वरूप है तू नित्य है मन के संकल्प विकल्प अनित्य है लेकिन तू जानने वाला नित्य है बुद्धि के निर्णय अनिर्णय अनित्य है लेकिन उनका अधिष्ठान तो नित्य है मेरे प्रभु प्यारे प्रभु आनंददाता प्रभु मधु शरदी सिंधवी है सिंधु जो लहरा रहा है सिंधु की उछल कूद मधुमय वातावरण पैदा कर देती कितना भी गंदा नदी नालों का जल शुद्धिकरण होते होते गंगा यमुना नर्मदा गोदा कावेरी बन जाता है स्वाति नक्षत्र की बोंद मोती बन जाती पुष्पों में मधुरता तेरी जल में मधुरता तेरी और वायु में स्पर्श तेरा पृथ्वी में गंध गुण तेरा माँ में वात्सल्य तेरा पिता में अनुशासन तेरा गुरु में गुरुत्व तेरा और शिष्य में स्नेह और श्रद्धा भी अधिष्ठान तो तेरा ही है एक होता है अधिष्ठान दूसरा होता है अध्यस्त जैसे सोना अधिष्ठान है गहने उसमें अध्यस्त है शक्कर अधिष्ठान है शक्कर के खिलौने अध्यस्त है मरुभूमि अधिष्ठान है उसमें पानी अध्यस्त है सीप अधिष्ठान है उसमें रूपा अध्यस्त है रस्सी अधिष्ठान है सर्प दिखता है अध्यस्त है रस्सी हटा दो तो, तो सांप नहीं दिखेगा रस्सी को अंधेरे में कोई सांप मानता है कोई टेढ़ी मेढ़ी डांग लकड़ी मानता है कोई पृथ्वी की दरार मानता है तो कोई पानी का रेला मानता है लेकिन अधिष्ठान रस्सी है फिर मान्यता भिन्न भिन्न है ऐसे सारे ब्रह्मांडों का अधिष्ठान परब्रह्म परमात्मा है चैतन्य फिर सबकी अपनी अपनी मान्यता से वैसा वैसा दिखता है जैसे रात्रि को स्वपना जहाँ से आता है वो चैतन्य अधिष्ठान है फिर हिंदू को स्वप्न आएगा मैं हरिद्वार जा रहा हूँ हरिद्वार वाले को स्वप्न आएगा मैं दिल्ली जा रहा हूँ अथवा दून जा रहा हूँ मुसलमान को स्वप्न आएगा मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ ससुराल जा रहा हूँ अथवा मायके जा रही हूँ जैसे जैसे संस्कार होंगे ऐसा ऐसा सबको अध्यस्थ दिखेगा लेकिन अधिष्ठान जो कहते हो किशनगढ़ वालों को देखेगा कि मैं हर द्वार जा रहा हूं यहाँ बहुत गर्मी है बापू ऐसे करते होंगे बापू को आएगा कि जय हो जय हो आ गया है मैंने वही कहा जय हो आ गया है तो आंखें आपकी हमारी भिन्न भिन्न है चेहरा भिन्न भिन्न है लेकिन अधिष्ठान चैतन्य सबका अभिन्न है जिस अधिष्ठान से मेरी आंखें देखती है उसी अधिष्ठान चैतन्य से आपकी आंखें कान नाक आदि सब देखते सुनते आदि हैं तो अधिष्ठान से भिन्न नहीं जगत वस्तु जगत हो हो के बदलता है लेकिन अधिष्ठान जो कहते त्यों ऐसे ही बचपन में क्या क्या हो हो के बदल गया उसको जानने वाला अधिष्ठान तुम जो कहते त्यों जवानी में क्या क्या हो के बदल जाता है आप जानने वाले झोंके त्यों बुढ़ापे में क्या क्या होके बदल जाता है ऐसे ही मौत होके बदल जाएगी लेकिन जिसकी मौत नहीं होती वो तुम हो बबलू बबली जिसकी मौत नहीं होती वो तुम हो जो मरता है वो तुम नहीं हो जो दुखी होता है वो तुम नहीं हो दुखी मन होता है मरता तन है तो तन को मन को जानने वाला अधिष्ठान है और तन और मन अध्यस्त है तो जो भी झगड़े हैं तनाव हैं, परेशानियां हैं वो अध्यस्त में है तो श्री कृष्ण उठते थे नींद में से मैं अधिष्ठान चैतन्य चित्तघन अपने आनंद स्वभाव का चिंतन करके शांत होते फिर ओम तो अधिष्ठान में ही टिक जाएंगे फूरने में अध्यस्त हो जाता है निष्फुर अधिष्ठान है जैसे अ और म के बीच कोई संकल्प विकल्प नहीं आएगा आपको आज हमने खूब ऐसा किया एकांत में आराम भी किया एक तो होता है नींद का आराम दूसरा होता है अपने अधिष्ठान में चुप होना अब जो लोग अहमदाबाद में अथवा सूरत में दिल्ली में बड़ोड़ा में आदि आदि जगह में सुन रहे हैं और कहां कहां सुन रहे हैं देश पर देश में उसका नाम लेने में बहुत समय लगेगा विश्व के कई देशों में कनेक्शन पहुंच गया है इटली वाले भी सुन रहे तो अमेरिका वाले पोलैंड जर्मनी चीन जापान सिंगापुर आदि डेनमार्क यूके। तुमको इन विदेशियों को इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना अभी की बात से दिल्ली और अहमदाबाद वालों को फ़ायदा होगा मैं मन बना रहा हूं कि गर्मियों में रेलवे की टिकटें मिलना मुश्किल हो रहा है किराए कमर तोड़ रहे हैं तो मन बना रहा हूं कि सत्रह तारीख दिल्ली में भी हो जाए और अहमदाबाद में भी हो जाए देखो यहाँ भी तालियां बज रही है दिल्ली वालों की फेवर में तालियां यहाँ बज रही है अब कैसे कौन से जहाज से जाता हूँ क्या है वो आज में तय हो जाएगा लेकिन मैंने तो मन बना लिया है मेरे को थोड़ा शरीर को कष्ट पड़ेगा लेकिन मेरे हजारों लाखों बच्चों के पैसे बचेंगे और समय भी बचेगा इसीलिए इस उम्र में भी भागा दौड़ी करने से मैं परहेज नहीं करूँगा फिर तो भी देखते हैं कि कौन सा कनेक्शन कितनी देर दिल्ली में ठहरेंगे कितने बजे अहमदाबाद पहुँचेंगे इसलिए अहमदाबाद आश्रम में अथवा दिल्ली आश्रम में इधर उधर फ़ोन करके पैसे गवाओ मत जो भी होगा ब्रॉडकास्ट यहाँ से हो जाएगा और यहाँ का बोला हुआ पक्का ऑपरेटर कुछ भी कहे उसमें संदेह होता है लेकिन बापू ने एक बार कह दिया तो फिर कोई साधन नहीं मिलता तो बापूजी नए लोग हैं मैं सुना देता हूँ अहमदाबाद से अहमदाबाद आश्रम से आठ दस किलोमीटर की दूरी पे वाणेज है अब कितना होगा भगवान जाने अंदाजा कहता हूँ वाड़ेज वाले उस समय इतना आश्रम का प्रचार नहीं था तब की बात है फिर भी पब्लिक बहुत आती थी शाम के टाइम सत्संग देते थे और मैदान भर जाता था तो वहाँ के लोग मेरे से तारीख ले गए शाम को आठ से अथवा साढ़े सात से साढ़े नौ के दर तारीख तो ले गए अब लेने आते थे मेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं थी उस समय तो ले जाते थे और छोड़ जाते थे अब वो ले जाने ले जाने वाले आए ही नहीं अब मैंने तो तारीख दे रखी है अब ले जाने वाले की गलती से उधर दस पाँच हज़ार जो भी आदमी इकट्ठे होते होंगे उन उनसे अन्याय हो जाएगा मैं तो तैयार होकर बिल्कुल चक्कर काटता था अभी आई कोई गाड़ी अभी आई देखा थे तो साढ़े सात बजे वहां सत्संग अलाउड तो उस समय तो सुरेश भी नहीं करता था पहले शुरू भी मैं करता अंत भी मैं करता अभी भी सक्षम है अपन ऐसी कोई बात नहीं है तो साढ़े सात से साढ़े नौ अब साढ़े सात पौने आठ इधर बज रहे हैं क्या होगा तो उस समय क्या कीर्तन मंडली वाले कीर्तन चलाते थे हम आए हैं तब तक थोड़ा कीर्तन गाते भजन गाते ऐसा वैसा मंडली वाले लगे रहते थे हमने कहा हमारा जो सेवक था मैं क्या अच्छा मैं जाता हूँ वो आए नहीं तो अपने जाएंगे कैसे जाएंगे मुझे देखना कैसे भी जाएंगे पहुंचना है तो अहमदाबाद आश्रम का जो अभी सड़क सड़क है मुख्य सड़क से मिलने वाली पौना किलोमीटर से भी ज़्यादा है एक किलोमीटर से कम है नौ सौ मीटर है शायद आठ सौ साढ़े नौ सौ साढ़े आठ सौ नौ सौ वहाँ तक गया तो मुख्य सड़क से एक साइकिल वाला गुजरा अरे बोले महाराज महाराज बाप जी बापजी बोलते थे उस समय कहाँ क्या जाओ छो मैं क्या मेरे को तो वाड़े जाना है वो गाड़ी लाए नहीं है गुजराती में कहा तो ले जी साइकिल ऊपर आ हुए तो आई जाओ मैं क्या यार आवा देन तुदार है और दूध वाले के एक तरफ तो कैन था दूध का अब हम इस तरफ पैर करके बैठ गए चल मेरे यहाँ ऐसे करते करते रामनगर कलोल अहमदाबाद हाईवे तक पहुँच गए फिर ऑटो दिखे मैं क्या अब हम जाते ऑटो में पैसा वैसा तो नहीं रखते थे अभी भी नहीं रखते साथ में उस समय भी नहीं थे ऑटो में बैठ के जा रहे हैं जहाँ हजारों बाराती होंगे वहाँ जा रहे हैं तो पैसे का क्या टोटा होगा ऑटो में तो बैठ गए मैं क्या वाड़े चलो वाड़े जैसे ऐसा सौराब जी कंपाउंड वहाँ चले तो है आटोरों को नहीं फिर मैंने दिखाई दाढ़ी में क्या भाई मेरे को तो जाने दे अरे बोले साईं आ साईं साई साईं गया आटो स्टेज तक पहुंची पैसे वैसे, वैसे दिलाने थे दिल अरे यार ये क्या हुआ तू जाने वाला था अरे यार मैंने बुलाई ये जब ओ जोड़ी करने लगे माफी माया में क्या जो हो गया हो गया अब स्टेज पे चढ़ने दो तो मेरे को हमने तो सत्संग किया दूसरे दिन तो गाड़ी पहले ही आ गई तीसरे दिन भी आ गई तीन दिन का सत्संग था ओम तो बच्चन देते नहीं अगर देते हैं तो निभाने में दूध की साइकिल पर बैठ के भी पूरा करते इस बात का भी संतोष है जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में ये इसलिए बताता हूं कि कब भी किसी को वचन दो नहीं और दो तो वो आपके वचन के अनुसार नहीं कर पाते तब भी भी आप अपना वचन पूरा कर मनोबल बढ़ाने की एक सुंदर तरकीब है कि आप कोई भी अच्छा काम ठान लो फिर उसको पूरा करने में जान की बाजी लगा दो आप विजयी हो जाएंगे किसी को वचन दो मत अगर वचन देते हो तो पूरा करने में हिचको मत वो शायद भूल जाए लेकिन आप बोलो भाई हमने वचन किया था हम तो सत्संग करेंगे तो हम तो ये करेंगे देंगे हमने भूल दिया था आपको इससे आपका आत्मिक, आत्मसंतोष भी होता है बल भी बढ़ता है अभी देखो है तो बहुत छोटी बात दूध बेचने वाले की साइकिल पर बापूजी जी कोई बड़ी बहादुरी नहीं है चोर चकोरे लुफंगे भी बैठते रहते लेकिन हम बैठे इसका संतोष और आपको भी मज़ा आता है क्या भाई अपने बापूजी से हम दाढ़ी बाल छटवाते थे तो गुरुजी को पत्र लिखते और उत्तर आता कि अब छटवाओ या तो एकदम मुंडन कराओ जैसी आज्ञा आती है ऐसा करते लेकिन हमारे आश्रम में रहने वाले लड़के हमसे बहुत आगे दादी मुझके तो बात पूछने का सवाल नहीं है लेकिन कभी जिसको जहां जरूरत पड़े चल गया जहां जरूरत आई चल दिया तो लुफंगों में गिना जाता है वो बात समझते हो तो कई ऐसे लुफंगे आश्रम छोड़ के भाग गए जितना मनमुख आदमी होता है उतना फिर मनहावी हो जाता है और जितना शास्त्र और गुरु की मर्यादा में रहता है ना उतना उसकी उन्नति होती है और वो सचमुच में अभागे हैं जिनको कोई कहने वाला नहीं मैंने कई बार बात कही कि एक चोर फांसी पे चढ़ रहा था युवक था फांसी चढ़ने वाले से आखिरी ख्वाहिश क्या है ये पूछा जाता है और उसकी ख्वाहिहिश पूरी करने की कोशिश भी होती है उसने बोला हमें मुझे अम्मा जान का दर्शन करना है बस अम्मा जाल बुलाई गई फांसी के तख्त पे था उस समय रेशम का रस्सी बांधी दी जाती थी, थी और तख्त पे खड़ा कर दिया जाता था फिर तख्त को हटाने वाली मशीन होती थी हट जाता था वो आदमी मरता था तो तख्त पे तो खड़ा था अम्मा जान नजीक आओ आई अम्मा जान और नजीक आओ आई दिन झटका मार के अम्मा जान का नाक ऐसा तो काटा कि नाक के दो नथने कट के उसके मुंह में आया और थूक दिए छिनाल कहां की अब शब्द बोला मां को तो जो जूरी बैठी होती है जजों की फांसी जब लगती है ना जज बैठे रहते हैं तो उन्होंने देखा फांसी वाले को और दूसरी सजा क्या दे पूछ तो लो बोले तेरे को अपनी अम्मा के लिए इतनी नफरत ऐसी थी बोले साहब मैं छोटा था ना स्कूल में से कभी पेन चुरा के आया किसी की पेंसिल किसी का रब्बर किसी का कुछ पड़ोस में कुछ करता था मेरे को टोकती तो मैं इतना खतरनाक डाकू नहीं होता जो गुरु शिष्य को अनुशासित नहीं कर पाता है उस शिष्य की सत्यानाश जो माँ बाप बच्चे को अनुशासित नहीं करते उसकी सत्यानाश जो डॉक्टर या वैद्य मरीज को परहेज के लिए अथवा स्वास्थ्य के लाभ के लिए अनुशासित नहीं कर सकते तो डॉक्टर के रूप में लुटेरे हैं मीठी मीठी बात तो सब कोई कर लेंगे लेकिन ही हितेशी आदमी डाटने का अधिकार रखता है मेरे गुरुजी ने मेरे को जो डांट चढ़ाई मैं उसको याद करके अभी भी धन्यवाद से भर जाता हूँ क्या ये तो नकल है तो नकल है असली डांट तो कुछ और है दो तीन बार डांट ऐसी मिली कि उसको याद करके मैं गुरुदेव का ऋणी हूँ उस डांट के कारण मैं अपने को गुरुदेव का कर्जदार मानता हूँ मैं कर्जदार हूँ गुरुदेव का अगर वो डांट नहीं मिलती तो न जाने में कहां, कहां फिसल जाता तो जिनको गुरु के द्वारा अथवा शासक के द्वारा कुछ अनुशासित किया जाता है उनकी प्रगति होती है बाहर से बुरा दिखता है लेकिन अंदर जितना भला होता है ना अनुकूलता में प्रेम में अहोभाव में होता होगा फायदा लेकिन विघ्न बाधाओं और जब कसता है प्रकृति या निय कसती है या गुरु के द्वारा हम कसे जाते हैं उस समय जो फायदा होता है वो कुछ निराला होता है लेकिन उसमें खतरा भी है फायदे का भाव से ले लें तो बहुत फायदा होगा और मेरे को डांट पड़ी तो मेरे पास तो बहुत सुविधा थी उस समय भी मेरे भाई हाथाजोड़ी करते थे ससुराल साला साले का साला नाक रगड़ते थे और गुरु ने डांटा रहा अपन तो बैठ जाते गाड़ी में हमें तो लड़की खोजनी नहीं थी शादी थे ही घर जाते खूब बना बनाया मिलता लेकिन सत्यानाश ऐसा होता कि अभी खोजे नहीं मिलते लेकिन गुरुदेव की डांट में जो अमृत था उसका हमने सतुपयोग किया तो अभी गुरुदेव की प्रसादी लाखों करोड़ों लोगों तक जा रही है तो महापुरुष अगर हमें रोके टोके डांटें तो सीधा अर्थ लेंगे तो हम भगेड़ू नहीं बनेंगे अगर उल्टा अर्थ लेंगे तो हम भगेड़ू हो जाएंगे तो जैसे लुफंगे भाग गए ना ऐसे आप लोग भी भाग सकते हो आश्रम से कई लुफंगे भाग गए जो मनमुख होता है वो लुफंगा होने में उसको देर नहीं लगती इसीलिए कहा गुर की वाणी वाणी गुर वाणी बिच अमृत सारा शिष्य के बंधन गुर काटे गुर का शिष्य विकारते हाटे शिष्य के बंधन गुरु काटते हैं लेकिन गुरु का सेवक विकारों से हटे मनमाने निर्णय करे बोले हम तो गुरु जी को समर्पित हुए हैं ये बिल्कुल झूठी बात है जब गुरु जी को समर्पण हुए तो फिर अपने निर्णय करने का तुम्हारे को अधिकार कहां से आ गया अपने लिए अपने नए निर्णय करके तो फिर लोफंगों की लाइन में आ गए तुम तुरंत जो गुरु की आज्ञा जो गुरु की आज्ञा लेकिन करेंगे हम वही जो हमारा मन कहेगा तो मन तो लुफंगा है ही है मन तो हमको भटकाता है नहीं भटकाता है मन एवं मनुषाणाम कारणम बंध मोक्ष अगर आप मन के कहने में लग गए और मन के कहने के अनुसार निर्णय करें तो फिर आपकी खैर नहीं है अभी भले आपको मन के निर्णय के अनुसार अच्छा लगे लेकिन बाद में कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा अगर गुरु के कहने में आज्ञा में चले शास्त्र के आज्ञा में चले तो साठ हजार वर्ष तपस्या करने से जो रावण को नहीं मिला साठ हजार वर्ष तपस्या करने से जो हिरणा कश्यपू के पल्ले नहीं पड़ा वो शबरी के पल्ले पड़ गया जाया हो नहीं खाली जाया हो अपने कंठ से बोला करो खड़े हो जा ये हेड़ा जी महाजय जयकार ये तो सात नंबर पे आता है एक जीरो जीरो एक दो तीन सीख लो चार पांच छो सात आय जाए हो बस बस बस बस बस बस रुको रुको रुको रुको रुको <laughs> ये गुरु दीक्षा इलाके जा रहे थे किशनगढ़ और पहाड़ी से गाड़ी लुड़की कितना तीस मीटर हाँ गाड़ी का तो पुर्जा पुर्जा हो गया लेकिन इनकी खरोद नहीं आई तब से जय हो अभी जरा आवाज बदल गया पहले कंठ से बोलते थे अभी क्या पता तालू से बोलते हैं कि सप्तमेश्वर में बोलते हैं पहले बोलते थे जय हो जय हो ए मार्बल के व्यापारी दो सौ तीन सौ आदमी काम करते हैं इनके यहाँ किशनगढ़ में जाने माने हैं जय हो नहीं नहीं नहीं पहले कैसा बोलते थे शुरू में जय हो जय हो कंठ से बोलते थे जय हो हमको उसका मजा आता था अभी ये क्या कहा से नया लेके आए जय हो एक नहीं कंठ से जय हो हम्म खड़े हो जाओ एक क्या? दो तीन चार पांच ये तो बांग पुकार रहे है क्या छे छे बोलते फिर एक में कैसे चले गए एक तीन पांच जीरो सात बस अरे बस बस बस बैठ न तो भगवत प्राप्ति का मार्ग कोई मजदूरी का मार्ग नहीं है कोई परेशानी अथवा बोझा उठाने का मार्ग नहीं है अभी आपने देखा ना अपन हंस रहे हैं खेल रहे हैं विनोद भी कर रहे हैं मुझे गोरखनाथ जी की बात बहुत बहुत सहज लगती है गोरखनाथ जी बोलते हैं हसीबो खेलीबो हसीबो खेलीबो, धरीबो ध्यान अहरनिश कथिबो ब्रह्म हंसते खेलते उस अधिष्ठान का ध्यान करो अध्यस्त में रहो लेकिन अधिष्ठान का नजरिया रखो जिसे रंगमंच पर भिखमंगे का पार्ट अदा किया थोड़ी देर में वेश बदल के आए राजा राज हो गए थोड़ी देर में वेश बदल के आए ललना के बड़े लैला मजनू हो गए आप मजनू बने या लैला बने लेकिन ऐसे बने कि असली लैला मजनू भी थाप खा जाए लेकिन अंदर से जानते हैं नहीं ये है, लैला है ना मैं मजनू ये तो मेरा जुग्गू जी और मैं छग्गू जी हूँ लेकिन अ लैला तेरे बिना भी, भी क्या जीना अरे लैला मैं तो मर जाऊ तो जुगु छुग्गू के लिए मर जाता हुआ दिखता है फिर भी अंदर से जूं का क्यों है ऐसे ही आप जुगु छग्गू का खेल समझकर संसार में रहो इसे सत्य मत समझो अपने आत्मदेव पर हावी मत होने दो हम क्या करते हैं ये जुग्गू छग्गू का खेल अपने ऊपर हावी कर देते संसार है सपना दो शब्द परेशान कर रहे हैं आवाज न दो बुधन ऊन मैं परेशान हूं मुझे परेशान न करो आवाज न दो ये जुगु छगू के खेल है न आप जुग्गू हैं न छगू है आप अधिष्ठान हैं अध्यस्त को महत्व देकर परेशान हो रहे एक महात्मा थे वरसोड़ा में लालजी महाराज की मां उनको पहचानती थी उनको प्रभु जी प्रभु जी बोलती थी उनके हाथ चूमती थी, उनको भोजन कराती थी उनके चरण रज सिर पर लगाती थी वो बाई भी पहुंची हुई थी लालजी महाराज जब महाराज नहीं बने थे युवक थे 18-17-18 साल के तो उनको कातिल सांप ने काटा था और मर गए थे तो चादर ओढ़ा के वो बाई दिया जला के बैठ के माला करती रही सुबह बोला अभी तक सोयाए उठो गांव वाले रोते रोते आए बोले खबरदार जिसके घर किसी की मौत नहीं हुई हो कभी जिसके खानदान में कोई नहीं मरा हो वो रोते हुए आओ बेटा मेरा मरा है तुम रोते हुए आते हो खानदान में जिसके घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो वो रोते हुए आना चादर डाल दी और माला करने लगी राम राम राम मना रोम रोम में अध्यस्थ नहीं अधिष्ठान चैतन्य सुबह हुआ लालू ऐ आठ आटलू बधूँगा तो ऐसे ये हो वो था पानी का छाँटा मारा और उठ के खड़े हुए और नवासी साल तक जिए जिसने लालजी महाराज को देखा वो हाथ ऊपर करो अभी इतने गवाह हैं अपने आश्रम में भी आते थे मैं भी उनके यहाँ जाता आता था बड़े मेरे मित्र थे उनको गायत्री का साक्षात था हनुमान जी का साक्षात था नवदुर्गाएँ उनके पास आ गई बिना बुलाए भी, भी सुबह के समय लेकिन इसके बाद फिर तत्व ज्ञान में उनकी गति अधिष्ठान की तरफ भी बड़ी थी उन्होंने मेरे से पूछा कि सच्चे संत की पहचान क्या मैं क्या सच्चे शराबी की पहचान क्या बोले खूब दारू पीता हो मैं क्या नहीं सच्चे जुआरी की पहचान बोले जुआ करता हो क्या नहीं सच्चे भंगेड़ी की पहचान खूब भांग पीता हो मैं क्या नहीं सच्चे अफिम की पहचान क्या बोले अफीम खाता हो खूब मैं क्या सच्चे फिमची की पहचान है कि उनके संपर्क में आने वाला फिमची बन जाए जुआरी की पहचान है कि और जुआरी बन जाए भंगेड़ी की पहचान है कि उनके संपर्क में भंगेड़ी पहचान बन जाए ऐसे ही संत की पहचान है कि उनके संपर्क में दूसरे भी भक्त बन जाए भगवान के प्यारे हो जाए और बोले वाह भई वाह वाह भई वाह हमको आलिंगन किया उन्होंने बड़े प्यार से बड़ी श्रद्धा भाव से वो थे तो मेरे से उम्र में ज़्यादा लेकिन मेरे प्रति ऐसा सद्भाव जगा उनको घर छोड़ के गए थे नर्मदा किनारे बैठे तो उनको बैराग देख कर मेरे प्रति सद्भाव हो गया था मेरा ध्यान भी रखते थे मैं उनका ध्यान नहीं रख पाया वो मेरा ध्यान रखते थे हैं है, है न देखी होगी कैसेट आपने वो कैसेट संभाल के रखेंगे ये लोग रखा है संभाल के चलो ठीक है चुप रहो अब नौ बज के पच्चीस मिनट हो रहे हैं मुझे संदेशा सुनाना था अहमदाबाद वाले और दिल्ली वाले खुशियां मनाओ कि मैं गर्मी से नहीं डरता लेकिन तुम्हारी तकलीफ से डरता हूँ इसलिए मैं मन बना चुका हूँ फिर कैसी व्यवस्था होती है ज़रा व्यवस्थापकों से गुफ्त गो, गो करके आज नहीं तो कल से ही टिकटें मत करवाना जल्दीबाजी मत करना समझो मैं किसी कारण नहीं आ पाऊँ तब भी तुम वहाँ घर में बैठ के भी मानसिक पूनम करोगे तो हो सकता है कि वहाँ अपनी मुलाकात हो जाए लेकिन वो दोपहर के समय सत्संग करके आऊँगा ना तो फिर मैं अपने कमरे में बैठूंगा तुम्हारी मानसिक पूनमें सुबह जब कमरे में होंगा तो तुम्हारे यहाँ और इधर होंगे तो इनके यहाँ ऐसा भी ट्राई करो इस बार ऐसे ही करो आने की कोशिश ही मत करो या तो घर में या तो रजोगी और अहमदाबाद में ठीक है शोरशो उपचार से पूजा होती है लेकिन शोरशो उपचार की पूजा पुण्यदायी तो होती है उसके अपेक्षा मानसिक पूजा उससे भी ज़्यादा तो इस बार अहमदाबाद और दिल्ली वाले या तो रजोगी में और अहमदाबाद में पूनम मनाएंगे या तो फिर अपने घरों में मानसिक पूनम किसी कारण में बनाता हूँ आने का कैसा हेलीकॉप्टर का कैसा होता है जहाज़ कैसा कनेक्शन देता है आऊँ तो फिर आधा घंटा पौना घंटा रजोगड़ी में रुकूँ ऐसा नहीं कि आऊँ और एयरपोर्ट पर 80 अस्सी रुपये की टिकट लेके धक्का धक्की खबरदार है ना एयरपोर्ट पे 80 रुपये की टिकट कोई लेके आएगा उनका ब्लैक लिस्ट में नाम लिख दिया जाएगा उनको आश्रम में 500 की टिकट लेनी पड़ेगी फिर जो अस्सी रुपया दे के एयरपोर्ट पर अंदर घुसेंगे उनको फिर आश्रम में घुसने के लिए 500 सौ रुपया ले कर उसी समय दूसरों को दे देंगे पाँच आश्रम को नहीं चाहिए पाँच लेकिन जब अस्सी रुपया एयरपोर्ट के धक्का धक्की में देते तो आश्रम की फीस उनकी पाँच 500 होगी और उसी समय गरीबों के हवाले कर दिया जाएगा गरीबों के हवाले कर दें चाहे नाच गाने के हवाले कर दें वो हमारी मर्जी दंड उनसे हम डोनेशन नहीं लेंगे दंड जुर्माना जुर्माना एक रुपया भी अच्छा नहीं होता समझ गए दान चाहे हम लाखों का कर दें हम दान में नहीं लेंगे जुर्माना करेंगे तो जुर्माना भरना अच्छा है क्या इसलिए एयरपोर्ट पर दिल्ली एयरपोर्ट पे या और कोई जो टिकटें लेके आते हैं उनका हम लिस्ट बनवाना चालू करेंगे फिर उनको जुर्माना करेंगे हम्म तो एयरपोर्ट पे भीड़ नहीं करना ऐसा कुछ जमाऊंगा कि रजोगी आश्रम में दर्शन प्रशन हो जाएंगे चीज़ वस्तु लाना लेना इस झंझट से अब मुक्त हो जाओ मन से ही खिलाओ मन से ही खाओ और बाहर जो कुछ लेना देना है करो भोजन भोजन लेना है देना है खाना है तो बाहर जाके खाओ यहाँ ये प्रसाद लो ये दो ये दो आपके लिए बना के आई हूँ अब चालू हो जाएगा बाबू आपके लिए है आपके लिए है गुजरात में एक प्रसिद्ध मंदिर है उनके आए थे साधु लोग पगड़ी बांध के और ले आए थे कुछ लाडूडियाँ पैकेट बापूजी ये आपके लिए खास है आ, आप उपयोग करना किसी को देना नहीं मैं कह तू ले जा प्रसाद है और किसी को न दे और मैं खाऊं वो प्रसाद नहीं हो तो मेरे को पटा रहे थे वो मैं कह जा तू खा बोले भगवान का प्रसाद है मैं कह तू खा लेना भगवान का प्रसाद है और किसी को नहीं दूं दू भगवान का नहीं है तू मुझे पटाएगा मन में सोचा फिर तेरे मेरे भक्तों को पटाएगा उनका धंधा ही ये है प्रसाद पकड़ाए फिर कुछ न कुछ पैसे निकलवाओ आजकल धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है ऐसे लोग मेरा स्वभाव है कोई भी आता है तो जो चाहिए उसको मान चाहिए तो मान स्वास्थ्य चाहिए तो जो आए तो ले जा लेकिन एकदम अति कर रहा था तो मैंने फिर वापस कर दिया उसको लोगों के सामने मेरे तू खाना आप खाना भी नहीं बोला मैं तो मुझे अच्छी तरह से ताकि दोबारा नहीं आए वो मैं क्या तू खा दे महाराज तुम्हारा माटे चेन, खास छा छगवान प्रसाद छू रहो न तो तू खा दे जा आप भी नहीं बोला मैं भगवान का प्रसाद ऐसा नहीं होता पैसों से बिके वो भगवान का प्रसाद नहीं होता वो तो भावना वालों की भावना से खिलवाड़ होता है खैर सबका मंगल सबका भला साढ़े नौ बज रहे हैं आप लोग खाना पीना जाना अहमदाबाद वाले खुशी मनाएंगे किराया बच गया टाइम बच गया दिल्ली वाले भी खुशी मनाएंगे और जो चीन में सुन रहे हैं उनको तो खुशी क्या मनाना उनको तो ज्ञान पाना है अधिष्ठान एक आत्मा परमात्मा है अध्यस्त उसकी लीला है जगत तो जगत में यथा योग्य कर्म करो लेकिन कर्म का फल अगर चाहोगे तो नश्वर फल चाहोगे तो नश्वर मिलेगा नश्वर फल ईश्वर को अर्पण करोगे तो ईश्वर प्राप्ति की भूख जगेगी ईश्वर प्राप्ति की भूख जगेगी तो ईश्वर का ज्ञान ईश्वर का आनंद और ईश्वर का वैभव तुम्हारे अंतकरण में सहज में प्रकाशित हो जाएगा तो वो जिन महात्मा से मिले थे वो ऐसे ही थे मैंने उनसे पूछा कि क्या ऋषिकेश में हरिद्वार में ऐसा कोई और महात्मा है अभी उन्होंने बोला मेरी जानकारी में नहीं है ऐसे महात्मा दुर्लभ हो गए हैं जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई हो ऐसे महात्मा दुर्लभ हो गए घाट वाले बाबा थे वे भी चल दिए पथिक जी महाराज थे वे भी चल दिए राम सुखदास जी थे वो भी चल दिए मेरे गुरुदेव भी चल दिए और मस्तराम बाबा थे वो भी चल दिए और भी कई थे चल दिए उनकी जगह भरने वाले एक मंत्री मरता है ना तो दसों मंत्री तैयार हो जाते लेकिन एक महापुरुष विदाई होता है तो दूसरा उनकी जगह पे वो साईं बाबा थे अब उनकी जगह पे कौन ऐसे इधर गीतानंद जी थे गीता कुटीर में वो भी इधर आते थे मेरे कुटिया में मिलने हम घूमने भी जाते वो भी ऐसे गीतानंद जी संतों को भोजन भोजन कराने में रुचि रखते थे खैर रंगवदूत महाराज थे मैं उनसे मिला था वो चले गए अभी पुजारी लोग काम चला रहे हैं यहाँ से तीन किलोमीटर माया पुल होगी तीन साढ़े तीन किलोमीटर पुल से सीधे ही हो जाएंगे तो चंडी पुल और माया पुल मिली जु वहाँ घाट वाले बाबा रहते थे तो मेरे मित्र संत थे सुबह अंधेरे में चले जाते थे जंगल में 11 बजे साढ़े दस बजे आते थे फिर वहीं रहते थे फिर शाम को जाते तो हम जंगल में ही बैठते थे उनके साथ घाट पे भी बैठते थे परमात्मा चर्चा और थोड़ा शांति में मस्ती भी खूब करते थे उन वो 80 साल के थे उस समय हम 30 साल के थे अस्सी नहीं तो सत्तर के लोग बोलते अस्सी साल का डोकरा और तीस साल का छोकरा कैसी दोस्ती इनकी अरे संतों में उम्र का महत्व तो नहीं होता है अनुभूति की महत्व तो होता है मैं क्या आप कैसे खजाना पाके बैठ गए अरे बोले मेरे को बोलते तुम इस उम्र में माल मार के बैठ के अपने को तो बोलते नहीं मैं <laughs> क्या तुमको कैसे मिला बोले तुम बताओ तुमको कैसे पाया आपने बोला हमने ऐसा किया ऐसा किया कुंडलनी योग की भी साथ अरे बोले तो वो हमारी है न सेविका उनका जरा कुंडलनी जगा दो मैं कह बोले नहीं वो भक्ति मार्ग की है उन्होंने आग्रह किया तो मैंने उनकी डॉक्टर की पत्नी थी स्वयं भी डॉक्टर नहीं थे मैं कहा अच्छा तो वो परसों सुबह को आ जाए ना धोके आप तो जंगल चले जाओगे ये फलानी जगह बैठेंगे हम करा देखो तो आए बैठे थे मैं गया आसन वासन बिछा के रखा जरा ठाट माठ से बैठे मैं क्या ध्यान करो मेरे सामने देखो फिर ऐसा जो कुछ करना था तो उसको तो डॉक्टर ने तो बड़ी श्रद्धालू थी और उसका पति जरा पियकड़ और सिगरेट पाया था वो तो यूं झाँकते रह उसको तो कुछ पता नहीं चले उसको रंग लग गया ऐसी मस्ती में नाचे हंसे और समाध क्या क्या परतें खुली वो आए साढ़े दस ग्यारह बजे डॉक्टर के चेहरे पे चमक आंखों में दिव्य प्रेम ले कहा है बोले गुरुजी ने अब गुरु तो उनके वो थे घाट वाले गुरुजी ने मेरे तरफ गुरुजी ने कृपा कर दी जी सा को बोले क्या कर दिया इनको मैं बोले स्वामी जी इन्होंने कुछ नहीं किया खाली हमको सामने बैठाया बस तो मेरे को बोला सिर पे भी हाथ नहीं रखा मैं क्या कोई जरूरत नहीं है सिर पे हाथ रखने की चार प्रकार से शक्ति बात होता है एक तो कोई कहीं और संकल्प से उसमें परिवर्तन कर देना ये उत्तम होता है दूसरा सामने दृष्टि से तीसरा संकल्प से स्पर्श से चौथा ये तो बहुत छोटी बात है सिर पे हाथ रखना तो बहुत छोटी बात अरे ही ये कैसे सिर पे हाथ नहीं कुछ भी नहीं ऐसे कैसे ये कैसे होता है मैं क्या पहले चेले बनो बाद में बताया जाएगा <laughs> तो ये तो हम मजाक करते थे मैं गए ऐसे थोड़ी होता है फिर मैं घाट पे वो सत्संग होता रहता था हम मैं जाता अरे बोले आसाराम जी आ गए मैं क्या जरा मर्यादा सीखो तुम्हारे गुरु से पूछो कौन आया है। तो सब दंग हो जाते थे मैं क्या इनको बताओ आसाराम जी आ गए आसाराम जी आ गए तो बोले क्या बोले कौन आ गए मैं क्या आपका मैं कौन लगता हूँ बोले गुरुजी तो इनका मैं क्या लगा बोले दादा गुरु तो बोलो ना दादा गुरु आए दादा गुरु आए <laughs> सारे उनके सत्संगी होते घाट वाले भी होते निर्दोषता होती है अगर अहम होता तो वही ये बात मुसीबत बन जाती हमारे लिए उनके लिए बड़ा है दादा गुरु कल का लड़का घाट वाले बाबा का गुरु बन गया वो लोग नाराज हो जाते हैं लेकिन वो भी खुश होते थे अब घाट वाले भी खुश रहते थे मैं नहीं सत्संग में बोलता हूँ अगर मैं झूठ बोलूँ तो तुम सब मरो तो तुमको नफरत थोड़ी होती तुमको भी चुटकी लगती है जहाँ अहंकार रहित निर्दोषता है वहाँ स्नेह और परमात्मा का रहस्य है जहाँ अहंकार है वहाँ सदोषता है अहंकार को ही चोट लगती है डांट फटकार ये वो सब अहंकार को चोट लगती है श्रद्धा रूपी निर्दोषता हो तो चोट नहीं लगती मेरे गुरुजी ने डांटा मुझे चोट नहीं लगी अभी भी अगर चोट लगी तो लगती तो मैं बार बार दूर हटा क्यों अहोभाव से क्यों दूर हटा? गुरुजी ने तीन बार ऐसा मजेदार डांटा कि वो तीनों बार की बात याद करके मैं प्रसन्न नहीं रहता हूँ क्योंकि करुणा कृपा मानता हूँ मुझे अपना माना उड़िया बाबा से किसी ने पूछा कि हम कब माने कि गुरुजी ने हमें अपना स्वीकार कर लिया बोले जैसे गुरु अपने हाथ से पैर से अपने शरीर से या अपने किसी साधन से निशंक के व्यवहार करते हैं ऐसा जब तुमको निशंक निशंक नी, होकर तुमको डांटे मारे पीटे तो समझ लेना गुरु ने हमें स्वीकार कर लिया लेकिन बोंदुओं को तो निशंक हो नहीं जरा जा संभल संभल के भी थोड़ा बोलते हैं तो सब दुखों की एक दवाई भागना सीखो मेरे भाई <laughs> कई भाग गए भगोड़ू अब जो भी भगोड़ू भाग गए उनकी कितनी उन्नति हुई वो ही जाने नारायण सब दुखों की एक दवाई गुरु के द्वार से भाग जाओ भाई शरद हाँ? धुनी धुनी पछता सिर धुन धुन के पछताएंगे भगेड़ू जो भी भाग गए अभी भगेड़ू भगेड़ू में दिवाली मन रही है एक दूसरे को फोन कर रहे है कि अपनी जमात बढ़ने वाली है नारायण हरी हरी ओम हरी कुल मिलाकर भगवान सबको सदबुद्धि दे शक्ति दे, निरोगता दे अपना अपना कर्तव्य पाले और गुरु के वचनों को सही अर्थ में लेकर अपना मंगल करें खाई ना खोदें ओम ओम ओम ओम ओम अहमदाबाद और...